भाष्यार्थ अध्याय ब्राह्मण बृहदारण्यकोपनषद देवान् भाज्यत इति मंत्र पदम ये द्वे देवान् दव अन्े श्रेष्ठा देवान्जयत के हुत चहुत हुतमीनौवनमत हुवा बलिहरण यस् अन्त प्रहुते देव भाजयत पिता तस्तर्ह गृह काले देभ्यो जुहवती देभ्यदमस्मे दीयमीति च जुहवती प्रजुहती च बलिहरण चुवत द्वे दवा भाज्यत यह मंत्र का पद है पिता ने दिन दो अन्नों को रच कर देवताओं को बांटा वे दो कौन से हैं सो तो बताया जाता है अग्नि में हवन करना है और प्रहुत हवन करके बलिहरण अर्थात देवताओं के लिए भाग निकालना बलिहरन कहलाता है करना है क्योंकि पिता ने यह दो अन्न हुत और प्रहुत देवताओं को दिए थे इसलिए इस समय भी गृहस्थ लोग समय पर देवताओं के लिए होम करते हैं अर्थात यह अन्न हमारे द्वारा देवताओं को दिया जाता है ऐसा मानते हुए हवन करते हैं तथा प्रजुवती चाथात हवन करके बलिहरण भी करते हैं अथो अप्य आहुर्द्वे अन्य पिता देवे भत्य हुत प्रहुते किम तरी दर्शपूर्णमा द्विवश्रवणवादत्य प्रसिद्धवाच्च उत प्रभुते प्रथम पक्ष यद्यपि संभवति तथापि द्विव उत प्रहु प्रहुतो संभवतीौतोरव दर्शपूर्णमासोदेवासी मंत्रुण प्रधानाप्त प्रधाने प्रथमतरा अवगति दर्श पूर्णमासान्यत मास प्रहुतापेक्षा तस्मा तय ब्रह्मण युक्त दे, देवान्दा किन्हीं दूसरों का ऐसा भी कहना है कि पिता के द्वारा देवताओं को दिए हुए दो अन्न और प्रहुत नहीं है तो कौन से हैं दर्श और मास द्विवचन श्रवण में समानता होने से और अत्यंत प्रसिद्ध होने से हुत और और से ही वे अन्य तो पहला पक्ष है। यद्यपि प्रभु का द्वित्व संभव है, तो भी उनकी अपेक्षा श्रुति प्रतिपादित दर्श और पूर्ण मास का ही देवान्न होना प्रसिद्ध, अधिक प्रसिद्ध है क्योंकि वे मंत्रोक्त है इसके सिवा जब गौर और प्रधान अर्थ की प्राप्ति हो तो पहले प्रधान अर्थ का ही ज्ञान होगा और हूत प्रभुत की अपेक्षा दर्श पूर्णमास की ही प्रधानता है दे, देवान भाज्यत इस वाक्य से उन्हीं को ग्रहण करना उचित है यह दूसरा पक्ष है यस्मा देवा पिता प्रकृप्ते दर्श पूर्णमाशाख्य अन्य तस्मा देवार्थत्वा देवाघाताय यजन नेष्टयाजुक इष्टजनशील इष्टशब किल सात सातपथी प्रसिद्धि ताील्य प्रत्यय प्रयोगा काम्येष्टि यजन प्रधानो न सदितर्थ क्योंकि ये दस और पूर्णमा संज्ञक अन्न पिता ने देवताओं के लिए बनाए हैं इसलिए उनके देवा सताका विहात न करने के लिए इस्टि याजुक, इस्टि नहीं होना चाहिए। शब्द से यहां काम में चाहिए। से यज्ञ समझनी यह सतपद ब्राह्मण की है। इस पद में उक प्रत्यय साक्षल तस्वभावता अर्थ में प्रयुक्त है अतः इसका तात्पर्य यही है कि प्रधानतया यज्ञों का काजन नहीं करना चाहिए पुनः पुनः प्रायता पशुः कथम स्वामिनः पशोशन स्वामीनताह पयो प्रथम यस्मान यस्मुष्या पशुच्च पय एवपजीवती उचित तदन्नम तदेवाग्रे ने नोपजीवेशयु पशुभ्यकम प्रायछत पिता ने पशुओं को जो एक अन्न दिया था वह कौन सा है वह दुग्ध है किंतु यह कैसे जाना जाता है कि इस अन्न के स्वामी पशु हैं ऐसा प्रश्न होने पर कहते हैं क्योंकि मनुष्य और पशु पहले यानी आरंभ में दुग्ध के आश्रय ही जीवन धारण करते हैं अतः यह उनका अन्न है ऐसा कहना उचित ही है नहीं तो वे आरंभ में नियम से उसी के आश्रय जीवन धारण क्यों करते कथम कथमअ्रे तदेवप जीवंती मनुष्या पशुश्च यस्मत तेने वर्तन्ते वर्तनते यथा पित्रा आदौ वा विनियोग तस्मा जात कल धृतः जमी जातूसंयुक्त प्रतिहयती प्राशयती स्तन वाधा पायती यहां मन स्तनवाग्रे धापय मनुष्येभ्योन पशूना अथ वत् जातमाहुत प्रमाणों वत्स पृष्ठ संतो तृणादी नाद्या तृणमती अतीव वर्तत इत्यर्थः वे पहले उसी के आश्रय किस प्रकार जीवन धारण करते हैं सो बतलाया जाता है पिता ने आरंभ में जैसा विनियोग किया था उसी के अनुसार आज भी मनुष्य और पशुगण उसी अन्य के आश्रय रहते हैं इसे से ब्राह्मण क्षत्रिय अथवा स्तनपान कराते हैं अर्थात उसके पीछे दुग्धपान कराते हैं तथा जात कर्म के अनधिकारी दूसरे मनुष्यों के उत्पन्न हुए बालक को एवं मनुष्यों से भिन्न पशुओं के बछड़ों को भी यथास्भ पहले स्तन ही चुसाते हैं जब बछड़ा उत्पन्न होता है तो उसके विषय में यह पूछे जाने पर कि बछड़ा कितना बड़ा है यही कहते हैं कि अभी घास खाने वाला नहीं हुआ तात्पर्य यह है कि अभी तक घास नहीं खाता बहुत ही छोटा है केवल दूध पीकर ही रहता है यज्ञाग्रे जात कर घृत मुख जीवंती ये पय एवं तस एवपजीवृत पय पय पुनः सप्तम सत्यस्व चतुन व्याख्यायते कर्मसाधन साधनवाद कर्म ही पय साधनाश्रय अग्निहोत्रादि तच्च कर्मसाधनम् विद्दाध्यम वक्षत्र साध्यस्य, यथा दर्शपूर्णमाश पूर्वोत्तावन अतः कर्म पक्ष कर्मण सह अनंत अनंतर्य मकरण मिच व्याख्या प्रतिपत्ति सौ सौकर्या सुखम ही नैरंतरण व्याख्या शक्यंते व्याख्यातानि च चुखम प्रतीयते इस प्रकार जो पहले जात कर्म आदि में घृत के आश्रय जीवन धारण करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्ध के ही आश्रय रहते हैं वे सब सर्वथा दुग्ध के ही उपजीवी हैं क्योंकि दुग्ध का विकार होने के कारण घृत दुग्ध रूप ही है किंतु मंत्र में पश्वन्न सा होने पर भी यहाँ ब्राह्मण में इसके चतुर्थ रूप से व्याख्या क्यों की गई है उत्तर क्योंकि यह कर्म का साधन है अग्निहोत्रादि कर्म दुग्ध रूप साधन के ही आश्रित है और वह कर्म आगे कहे जाने वाले साध्य भूत तीन अन्नों का वित्त साध्य साधन है जैसे कि पहले बताए हुए दर्श और पूर्णमास नामक अन्न अतः कर्म के पक्ष में होने के कारण इसका कर्म के साथ मिलकर उपदेश किया गया है दर्श पूर्णमाश के साथ में समानता होने के कारण इसका उनके साथ अर्थ में भी संबंध है इसलिए केवल पाठ का अनंतर्य इनके अर्थ क्रम में अंतर डालने का कारण नहीं हो सकता इस प्रकार व्याख्या करने से समझने में भी सुगमता होती है साधनभूत की साध की व्याख्या एक साथ सुगमता से जा सकती है और इस प्रकार व्याख्या करने पर उनकी प्रतीति हो जाती है। फुट चार अन्न साधन हैं और तीन साध्य हैं। अतः उन साधन और साध्यभूत भूत अन्नों का विभाग करके व्याख्या करने से वक्ता श्रोता दोनों के समझने में सुविधा होगी इसी से यहाँ पाठ्यक्रम का अतिक्रमण करके की व्याख्या की गई है तस्मिन् तस्मिन् नित्यस्य तस्व प्रतिष्ठित सर्वं कॉर्थ भूताधी दैवल्षण कृष्ण जगत् प्रतिष्ठित येषावर शैलादी त्रि शब्द न प्रसिद्धावद्योतकेन व्याख्या कथम पय द्रव्य सर्व प्रतिष्ठा तो कारण्वोपत् कारण्विहोत्रादी कर्म संवायिहोत्रहुतिपरिणाम जगत्कृष्णस्मृतिवादा युक्तमेव शब्देन जो कोई प्राण प्राणन क्रिया करता है और जो नहीं करता वह सब उसी में प्रतिष्ठित है इस वाक्य का क्या तात्पर्य है तो बतलाया जाता है उस दुग्ध रूप प्रसवन्न में जो प्राणन करता है अर्थात प्राण के इच्छा से युक्त है और जो स्थावर पर्वतादि वैसे नहीं है वे सब यानी अध्यात्म अधिभूत और सारा ही जगत प्रतिष्ठित है। प्रसिद्धि के द्योतक शब्द से ही इसकी व्याख्या की गई है किंतु दुग्ध द्रव्य सबकी प्रतिष्ठा किस प्रकार है क्योंकि उसमें कारणत्व तो की उत्पत्ति है अग्निहोत्रादि कर्म से संबंध होना ही उसका कारणत्व तो है अग्निहोत्रादि की आहुतियों का विपरिणाम रूप ही सारा जगत है इस विषय में सैकड़ों स्मृतिवाद व्यवस्थित है अतः ही शब्द से इसकी व्याख्या करना उचित ही है पैसा यद्रमणातरेवत्सर पयसा जुहदपुनृत्यो जयती संवत्सरेण किल तीन षष्टीशा विशतिश्चे याजुस्मती अभीसंप्यम संवत्सर चाहोरात्र संवत्सरमग्नि प्रजापतिमा एवं कृत्वा संवत्सर जुह्वदपयती पुनः मृत्युम इत प्रेतु संभू पुनर्न मियत ब्राह्मणांतरों में जो ऐसा कहा है कि एक पर्यंत दुग्ध से हवन करने वाला पुरुष मृत्यु को जीत लेता है सो यहां से 360 अभिप्रेत है फुटनोट संवत्सर में 360 दिन होते हैं प्रत्येक दिन के दोनों समय के होम की आहुतियों को एक मानकर समस्त आहुतियां भी तीन साठ होंगी और प्रत्येक समय की एक एक आहुति मानने से उनकी संख्या 720 होगी वे संवत्सर के दिन रात यजुर्वेदोक्त इष्ट काम रूप होकर संवत्सर रूप अग्नि प्रजापति को प्राप्त करते हैं फूटनोट अर्थात जो साधक उन आहुतियों में यजुर्वेद यजुर्वेदोक्त इष्ट का दृष्टि कर उन्हें संवत्सर के अवयभूत अहोरात्र मानकर दुग्ध से हवन करता है उसे संवत्सरात्मक प्रजापति की प्राप्ति होती है याजुसी इष्टकाओं की संख्या भी 360 ही है अतः उनकी आहुतियां और अहोरात्र से संख्या में समानता है ऐसी भावना करके एक वर्ष तक हवन करने वाला पुनर्मृत्यु को जीत लेता है अर्थात यहाँ से मरकर देवताओं में जन्म लेकर फिर नहीं आता मरता ब्राह्मणवादा आहु न तथा विद्यान तथा द्रष्ट्यजुहती तदह पुनर्मृत्यु मृत्युम अपजयति न संवत्सराभ्याभ्या एवं विद्वांसन यदुम पयसी हृदम सर्व प्रतिशिता पयाहुतिर्परिणाम आत्मकवादी तदेक जगदात्म प्रतिपद्यते तदुच्यते अजयती पुनर्मृत्युम पुनर्म सकन्विधा शरीर वियुज्य सर्वात्मा न पुनर्मा परिन्न शरीर इत्यर्था। ऐसा ब्राह्मणवाद कहते हैं किन्तु ऐसा नहीं समझना चाहिए, चाहिए। कि हवन करता है, उसी दिन को कर देता है इसके लिए एक वर्ष तक अभ्यास करने की अपेक्षा नहीं रखता अतः इस प्रकार जानकर अर्थात ऊपर जो कहा है कि सब दुग्ध की आहुतियों का परिणाम रूप होने के कारण यह सब दुग्ध में ही प्रतिष्ठित है वह वैसा ही है ऐसा जानने वाला पुरुष एक ही दिन आहुति प्रदान करने से जगत के आत्मत्व को प्राप्त हो जाता है यही बात श्रुति कहती है कि वह पुनर्मृत्यु यानी दूसरी बार मरने को जीत लेता है अर्थात वह विद्वान एक बार मरकर शरीर से विलग होकर सर्वात्मा हो जाता है पुनः मरने के लिए परिचन्न शरीर ग्रहण नहीं करता क पुनर्ेतु तो सर्वात्तया मृत्युम अपजयतीच्यम समी यस्माभ्य सर्वेभ्योन्ना मनम एव त्रातराहूति प्रक्षेप प्रयक्षति सर्व कृत्वा सर्वूतिमय आत्मा सर्वेनूपेण द एकात्म प्राप्ति के द्वारा जो मृत्यु को जीत लेता है इसका क्या कारण है यह बताया सायकाल और प्रातः काल के आहुति धान के द्वारा समस्त देवताओं को संपूर्ण अन्नाद्य जो अन्न और आद्य भक्ष भी है देता है अतः अपने को सर्व आहुतिमय करके समस्त देवताओं के अन्य रूप से समस्त देवताओं के साथ एकत्व को प्राप्त होकर वह सर्वदेवमय होकर पुनः नहीं मरता ऐसा कथन उचित ही है अथतुपयुक्त ब्राह्मणे न ब्रह्म वै स्वायंभूतपोत तदैक्षत न वै तपस्या अंताहम भूते स्वात्मा जुह्वानी भूतानी चात्म तत्सर्वेश भूते स्वात्मानं पुत्वा भूतानि स्वात्मा भूताने चात्म सर्वेशा स्वराज्य शैष्यम स्वराज्यधिपत्यम इति ब्राह्मण ने एक बात यह भी कही है स्वयंभू ब्रह्म हिरण्य ने तप कर्म किया उसने विचार किया निश्चय ही इस तप में अनंतत्व अमृतत्व नहीं है अच्छा तो मैं अपने को भूतों में हवन करूं और भूतों को अपने में अतः उसने समस्त भूतों में अपने को और समस्त भूतों को अपने में हवन कर लिया समस्त भूतों का श्रेष्ठत्व स्वराज्य और आधिपत्य प्राप्त किया कस्माता क्षीयनते दीयमानी सर्वदेती यदा पिता अन्ना सृष्टा सप्तः पृथक पृथक भोक्तृभ्य प्रता तदा अद्य सर्वदा तानि प्रभृ तथित नैरतोपत्शा क्षय ना क्षेमा जगत कारणेन पुनः पुनः तानि इति इति प्रश्नः अब श्रुति श्रुति का का इस का अर्थ किया जाता है जब पिता के द्वारा रचे जाकर सात अन्य अलग अलग भोक्ताओं को वे बांटे गए थे तभी से वे सर्वदा निरंतर उस भोक्ताओं द्वारा खाए जा रहे हैं क्योंकि उन के कारण ही ही ही उनकी स्थिति है। है, है। कृतक वस्तु का छह छह छह होना होना उचित अतः उनका भी युक्त-युक्त किंतु वे होते नहीं जान पड़ते, क्योंकि संसार अक्षय रूप से ही स्थित दिखाई देता है उनके इस अक्षय का कोई कारण होना चाहिए अतः यह प्रश्न होता है कि वे क्षीण क्यों नहीं होतेदम प्रतिवचन पुरुषो वाचिति यसौ पूर्वंत्राण संबंधेन च जायादेन कर्मणा भोक्ता च तथा येभ्यो दत्ताे तेजमें भोक्ता एव पितरवया तपसा च यतो जनयती तदे भोक्ता नी तदेत पुरुषों है वा जिस प्रकार पहले यह पिता विज्ञान और स्त्री आदि के संबंध से होने वाले पांक्त कर्म द्वारा अन्नों का रचयिता और भोक्ता था उसी प्रकार जिन्हें वे अन्न दिए गए हैं वे भी उन अन्नों के भोक्ता होते हुए भी उनके पिता ही हैं क्योंकि वे भी विज्ञान और कर्म के द्वारा उस अन्न को उत्पन्न करते हैं इसी से यह कहा जाता है कि पुरुष जो अन्नों का भोगता है वह अक्षिति यानी उनके अक्षय का कारण है कथम सीतित्व्य स ही यस्मादिदम भुजमान सप्तविधम करण लक्षण क्रिया क्रियाफलात्मकन पुनर्भुजो भुजो जनयत उत्पादय धियाया तत्काल भाव्या तथा तया प्रज्ञया कर्मचम कायचेष यद्य हेतविधम मुक्त क्षण अपि न ततो कुया कर्मचि भुज्यम्वात्म अन्नानाम यथा तत्त्येन क्षीएत हमथ्वायं पुरुषोभक्ता अन्ना यहाज्ञ कर्मच्य पुरषोक्षि सातत्येन कर्तवाद तस्मा भुजमान्यप्यनाथ उसका अक्षिव किस प्रकार है सो बतलाया जाता है क्योंकि वह इस खाए जाने वाले कार्य-कारण रूप एवं कर्म-प्रारम्भिक सात प्रकार के अन्न को पुनः पुनः बार-बार काल में होने वाली बुद्धि से और कर्मों यानी वाक मन और शरीर की चेष्टाओं से उत्पन्न कर देता है यदि वह इस उपरयुक्त सप्तविध अन्न को विज्ञान और कर्म के द्वारा एक क्षण भी उत्पन्न न करे तो निरंतर खाए जाने के कारण वह वे छिन्न यानी छीण हो जाए अतः जिस प्रकार वह पुरुष अन्नों का निरंतर भोक्ता है उसी प्रकार अपनी बुद्धि और कर्म के अनुसार उन्हें उत्पन्न भी करता है अतः निरंतर करता होने कारण पुरुष अपी से निरंतर खाए जाने पर भी वे अन्न छीण नहीं होते ऐसा इसका तात्पर्य है अतः प्रज्ञा क्रियालक्षण प्रबंधारूढ़ सर्वोलोक साध्य साधन लक्षणः लक्षण क्रियाफलात्मक संहतानेणीकर्म वासनासणीको शुद्ध सारो नदी प्रदीप कदली प्रदीपसंतानकी स्तंभवसार फेन माया समस्त धात्मगत मयामच्य स्म नित्यः अतः और क्रिया से से लक्षित परंपरा पर हो साध्य तथा साधन रूप से। वर्तमान एवं कर्म का फलभूत या संपूर्ण जड़ चेतनमय संसार क्षणिक अशुद्ध असार नदी के प्रवाह और दीपक की ज्योति के समान अस्थिर कलिस्त कदली स्तंभ के समान असार तथा थे मृग तृष्णा जल और स्वप्नादि के समान असत्य होकर भी जिनकी दृष्टि इसमें आसक्त है उन बहिर्मुख लोगों को ही अविकिरमाण स्थिर नित्य और सारवान सा दिखाई देता है क्योंकि परस्पर मिलकर रहने वाले नाना प्राणियों के अनंत कर्मों एवं उनकी वासनाओं की परंपरा से आबद्ध हो सुस्थिर जान पड़ता है तदैतराग्या मुच्य से धिया धया जनयते कर्मदीएतेरक्ता ब्रह्म ब्रह्मविद्या आरब्या चतुर्थ उससे प्रमुखेती कराने के लिए ही श्रुति ऐसा कहती है धीया या जनयती कर्म भी कुयाचीएत इत्यादि जो इससे विरक्त है उन्हीं के लिए इस उपनिषद के चौथे अध्याय से लेकर ब्रह्म विद्या आरंभ करनी है यो वेदेति वेताक्षि व्यमाण्यवसरे व्याख्या तेजा यथात्म विज्ञान फल मुपस यो वाएता अक्षय हेतु हि जनयते कुर्यात् यो इस मंत्र से आगे कहे जाने वाले तीन अन्नों की भी इस समय व्याख्या कर दी गई है ऐसा मानकर उनके यथार्थ स्वरूप के विज्ञान के फल का संहार किया जाता है जो भी इस अक्षेति अर्थात ऊपर बतलाए हुए अक्षय के हेतु को कि पुरुष ही है, वही और कर्मों से इस अन्न को उत्पन्न करता है यदि वह उत्पन्न न करे तो यह निश्चय क्षीण हो जाए ऐसा जानता है वह प्रतीक के द्वारा अन्न भक्षण करता है स्वर्णमत्ती प्रती के नेत उच्च मुखम मुख्यत्व प्राधान्ये प्राधान्य नैवाना पिता पुषसस्याव यो वेद सौन्नमती प्रति सन यथा न तथा भोक्तेव भवति न भोज्यता अपद्यते स देवानाम ग ऊर्जा मुपजीवती दवाना देवा नी गत्म भाव प्रतिपद्य ऊर्जम जीवती सा प्रशंसा ना पूर्वास्ती अब सोन्नमति प्रतीकन इस श्रुति का अर्थ कहा जाता है मुख्य मुख्यत्व अर्थात प्राधान्यत्व को कहते हैं जो पुरुष अन्य के पिता पुरुष का अक्षित्व जानता है वह प्रधानता से ही अन्न भक्षण करता है अन्न के प्रति गौर होकर नहीं अज्ञानी की तरह ज्ञानवान अन्नों का आत्मभूत नहीं होता वह भोक्ता ही रहता है भोज्यता को प्राप्त नहीं होता तथा स देवान भी गति सऊर्जा मुपजीवती वह देवानाम भी गच्छती देवात्म भाव को प्राप्त होता है और ऊर्जा यानी अमृत का उपजीवी होता है ऐसा जो कहा है वह उसकी प्रशंसा है इसका कोई दूसरा अपूर्व अर्थ नहीं है